संक्षिप्त महाभारत वन पर्व राम लक्ष्मण को मुरछा और इंद्रजीत का वध मारकंडे जी कहते हैं तदनंतर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजीत से कहा बेटा तू शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है युद्ध में इंद्र को भी जीत कर तूने अपने उज्ज्वल सुयस का विस्तार किया है अथा युद्ध में जाकर राम लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश कर इंद्रजीत ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि को ओर चल दिया वहाँ पहुँचकर उसने स्पष्ट रूप से अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्ध के लिए लक्ष्मण को ललकारा लक्ष्मण भी धनुष बाण संधान किए बड़े वेग से उनके सामने आ गए और सिंह जैसे छोटे मृगों को भयभीत करता है उसी प्रकार अपने धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानते थे दोनों की ही आपस में बड़ी लांग डांट थी दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे अतः तो उनमें बड़े जोर की लड़ाई छिड़ गई इसी बीच में बाली कुमार अंगद ने एक पेड़ उखाकर उसे इंद्रजीत के सिर पर मारा चोट खाकर भी वह विचलित नहीं हुआ इतने में अंगद उसके निकट चले गए फिर तो उसने उनकी बाई पटली में बड़े जोर से गला मारी अंगद बड़े बलवान थे अतः उसके इस प्रहार को उन्होंने कुछ भी नहीं गिना क्रोध में भर कर पुनः एक साल का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे इंद्रजीत के ऊपर फेंका उसकी चोट से उसका रथ चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारथी मर गए तब इंद्रजीत उस रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर ध्यान हो गया उसे अंतरते हुए देख भगवान राम भी वहाँ आ गए और अपनी सेना की सब ओर से रक्षा करने लगे इंद्रजीत भी क्रोध में भरकर राम और लक्ष्मण के सारे शरीर पर सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करने लगा वानरों ने देखा कि वह छिप कर बाणों की झड़ी लगा रहा है तो वे हाथों में बड़ी बड़ी सिलाएँ लिए आकाश में उड़कर उसका पता लगाने लगे इंद्रजीत छिपे ही छिपे उन तथा राम और लक्ष्मण को भी बाणों से बिन्ने लगा दोनों भाइयों के शरीर बाणों से भर गए और वे आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े इतने में वहाँ विभीषण आ पहुँचे उन्होंने प्रज्ञास्त्र से उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीव से विशल्या नाम की औषधि को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दोनों भाइयों को देह में लगाया इसके प्रभाव से सरलतापूर्वक उनके शरीर का बाढ़ निकल क्षण भर में ही घाव अच्छा हो गया इस उपचार से वे दोनों महापुरुष शीघ्र ही होश में आ गए आलस और थकावट दूर हो गई तदनंतर भगवान राम को पीड़ा से रहित देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा महाराज गिरी से यहाँ आपकी सेवा में एक गुजियक आया है जो कुबेर की आज्ञा से यह दिव्य जल ले आया है इससे आंख धो लेने पर आप माया से छिपे हुए प्राणियों को भी देख सकते हैं तथा जिसे जिसे यह जल देंगे वह वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह जल स्वीकार किया और उसने अपने दोनों नेत्र धोए इसके बाद लक्ष्मण सुग्रीव जाम हनुमान अंगद महेंद्र द्विद और नील ने भी उसका उपयोग किया प्राय सभी प्रमुख वानरों ने उससे अपने अपने नेत्र धोए विभीषण के बताए अनुसार ही उस जल का प्रभाव देखा गया एक ही क्षण से उन सबकी आँखों से अतन्द्रीय वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होने लगा इंद्रजीत ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई थी उसका बखान करने के लिए वह अपने पिता के पास चला गया था वहां से पुनः युद्ध की इच्छा से वह से भरा हुआ आ रहा था इतने में विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उसके ऊपर धावा किया यह देख इंद्रजीत ने अनेकों मर्मभेदी बाण मारकर लक्ष्मण को बिंध डाला तब लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान लाहक बाणों से इंद्रजीत के ऊपर प्रहार किया लक्ष्मण की चोट से आहत होकर इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित हो गया और उसने अपने शत्रु के ऊपर विश्वधर सांपों के समान आठ बाण मारे फिर लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान तीखे स्पर्श वाले तीन बाण मारे उन बाणों का स्पर्श होते ही इंद्रजीत के प्राण पखेड़ू उड़ गए